इसमें क्या बताया पांचकोष का अनुभव तो होता है पंचकोष का अनुभव होने पर अतिरिक्त का अनुभव नहीं होता है तो फिर आत्मा कैसे उसको कहेंगे क्या उत्तर दिया क्या उत्तर दिया किस कोई बता सकते हो पुस्तक तो नहीं देखो पांचकोष का अनुभव होता है अतिरिक्त का अनुभव नहीं होता है तो फिर आत्मा है नहीं जब अनुभव का विषय नहीं तो आत्मा है कैसे मानेंगे क्या उत्तर है जिस अनुभव से आत्मा, आत्मा को जाना जाता है वो तो आत्मा, आत्मा को जाना नहीं जाते, जाते देखो हाँ जिस अनुभव के द्वारा पांच कोष जिसके द्वारा पांचों पांचो कोश का अनुभव होता है उसका वारण नहीं कर सकते हैं। तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता है यदि आत्मा है पंचकोष से शत्रुता यदि आत्मा है उसका अनुभव क्यों नहीं होता है सहमान हुआ तो फिर हो क्यों नहीं होता है और नहीं बंध्या पुत्र जैसे क्यों अनुभव नहीं होता ज्यान, ज्यान, ज्यान, है ज्ञान ज्ञाता और अन्य नहीं है लोग किसको याद है ज्ञान ज्ञानांतरा भावत अज्ञा न इस असत्योग में कह आया नहीं क्या उत्तर देना ज्ञान ज्ञानांतरा भाव का अर्थ के अन्य ज्ञानता और ज्ञान के अभाव होने से ही अनुभव अज्ञेय है अनुभव का ज्ञान क्यों नहीं होता है अनुभव क्यों ज्ञा नहीं ज्ञ होने के लिए एक ज्ञानता और ज्ञान चाहिए अनुभव से भिन्न कोई ज्ञान और ज्ञानता नहीं होने से अनुभव अनुभाव्य नहीं ज्ञ नहीं होता है न क्या असत होने से आगे देखो अनुभव रूप आत्मनो अनुभाव्य तो अभाव आत्मा अनुभव रूप है अनुभव स्वरूप आत्मा है और आत्मा अनुभाव्य है हां। आत्मा अनुभाव्य नहीं है अनुभाव्य का तो अनुभव का विषय आत्मा अनुभव का विषय देखो अनुभाव्य तो अभाव अनुभव रूप आत्मा अनुभाव्य है अनुभाव्य तो उसमें रहेगा अनुभाव्य तक अभाव रहेगा किस में किसमें अनुभव रूप आत्मा में क्या रहेगा अनु का अभाव क्या रहेगा अनुभाव्यो का अभाव किसमें अनुभव रूप आत्मा में ये देखो दिया अनुभव रूपस्य से आत्मा अनुभाव्यवे दृष्टान्त माह कथन करते हैं अनुभव रूप आत्मा उसमें अनुभाव्य नहीं है अनुभाव्यत्व किम अनुभाव्य क्या है अनुभाव्यत्व किम अनुभव विषयत्व अनुभव क्या है अनुभव विषयत्म ऐसे याद करना अनुभाव्यम अनुभव विषयत्म अनुभव का विषय घट होता है घट में अनुभाव्य रहेगा आत्मा में अनुभाव्य नहीं है अर्थात आत्मा अनुभव का विषय नहीं है आत्मा स्वयं अनुभव है स्वयम एवं अनुभूति स्वयं अनुभूति विद्यते न अनु भाव्यता कस्य आत्मा आत्मा न आत्मा स्वयं अनुभूति रूप है इसलिए उसमें अनुभाव्यता नहीं है अभी दृष्टान्त देते हैं, अनुभव रूप आत्मा में अनुभाव्य नहीं है अनुभाव्यत्व का अभाव है किसमें अनुभव रूप आत्मा में दृष्टान्त देते हैं देखो मधुरियादिस्वभा मगुना सस्मस्तर्पणपेक्षा नून चास्तर्पक माधुर्यादि स्वभाव नाम माधुर्याद स्वभाव ये शाम है जिसका स्वभाव माधुर्य आदि से अम्लत्व लींबू <coughs> आदि में अम्लत्व स्वभाव है।, है जिसमें लींबू तो रसम मिला देंगे वो कटा हो जाता है माधुर्य का स्वभाव है किसमें गुड़ा में है, है ये साम। जिन में है माधुर्दि स्वभावनाम माधुर्यादय स्वभाव जिनका स्वभाव है माधुर्यदय गुड़ का स्वभाव माधुर्य और लिंबू इमली का स्वभाव है अमृतो माधुर्यादि स्वभावान वो द्रव्य है गुड़ आदि हो गए माधुर्यदि स्वभाव वो क्या करते हैं अन्यत्र सगुनारिणाम अन्यत्र अपने गुणों को अर्पण करते है गुड़ अपने गुणों को माधुर्य को अर्पण करता अन्यत्र जो गुड़ों के साथ मिरा दो उसे मीठा लगता है सतु आदि में अन्यत्रुणारणाम सगुणाम अर्पयती अपने गुणों को अर्पण करने वाले सगुणारिनाम देखो अर्पिणाम अर्पण करने वाले सगुण अर्पिनाम हो गया सुप्र जा सगुणार्पिणाम अपने गुणों को अर्पण करने वाले कौन है गुड़ आदि माधुर्य आदि जिनका स्वभाव जिनका स्वभाव माधुरी आदि है जो अपने गुणों को अन्यत्र अन्यत्रर्पण करते हैं, के में पानी में मिला दिया चीनी पानी मीठा लगता है माधुरी स्वभाव के अन्यत्र अपने गुणों को अर्पण करते हैं, जल को मीठा करना है तो चीनी मिला दो हो जाएगा खट्टा करना है तो लींबू निचोड़ दो लींबू को खट्टा करने के लिए क्या नहीं है <laughs> अवश्य कहे गुड़ को मधुर करने के लिए कुछ मिलाना पड़ता है सस्म <laughs> तद अपने में उसके अर्पण की अपेक्षा है अन्य अपने गुणों को अर्पण करने के लिए तो आवश्यक है जल को मीठा करने के लिए चीनी मिला दो माधुर्य आदि स्वभाव गुणा आदि क्या करते हैं? अन्यत्र अपने गुणों को अर्पण करते हैं। किंतु अपने में माधुर्य स्वभाव लाने के लिए किसी गुण के अपेक्षा है सस्मिन तद अर्पण अपने में अर्पण की अपेक्षा नहीं कोई अपने माधुर्यदे गुण मीठा लगाने के लिए अन्य कोई डालना पड़ता है माधुर्य स्वभाव है, <usär> है अपने, अपने में माधुर्य के न चाहते है एक तरफ रखो उनमें माधुर्य देने वाला कौन आ रहेगा कोई रहेगा माधुर्य स्वभाव वाले <usär> सब है मधुर उसे भिन्न कौन है जो मधुर माधुर्य उसमें देगा गुण में अन्य दर्पक है <usär> नहीं है देखो इसमें गया। है। तो है? तो है। लग गया सदर्पण अपेक्षा सस्मिन क्या होती है सप्तमी क्वेश्चन सस्मिन आगे तदर्पण अपेक्षा सी में नकारे आगे तदर्पण अपेक्षा है तो है के तहे संगोहर साधी का मंडित लग गया लग जाएगा नहीं लग गया कैसा तो लग गया प्रसान क्या सुधर ले गया नश्च्य प्रसान क्या करता है अहम पर छवि छह में तकार आता है उसके आगे तव के आगे क्या है क्या है आम प्रत्याहार में आएगा आम पर पर मिलेगा अम पर छवि नश्मिन पद संज्ञा है की सूत्र से पद संज्ञा पदम पद सुंत है पदस्य रू सस्मिन पद को रू होगा आलोते लकार हो जाएगा प्रशांत सब है क्या नहीं तो आम पर छवि आम पर छ पर नकार हो गया सश्मि के नकार रू हो जाएगा सश्मी आगे रू आगे तदर्पण अपेक्षा आगे क्या सूत्र लग गया अत्र एक पक्ष में दूसरा पक्ष है अनुनाशिका पर अनुसवार यहाँ अनुसार हुआ रू के पहले अनुसार आगम हो गया सस्मिन रू रू के उत्तर के बाद नो, नो दोनों ही सामान्य अर्थ है।, है नो भी है अभ्य दोनों है न च अस्थि अन्य दर्पक चतुर्थ पद में कितने पद है बोला पांच है न अस्ति अन्य अर्पकम अन्य अर्पकम अलग है ठीक है देखो आदि शब्द न अम्लादय माधुर्दि स्वभाव गुड़ का है अम्ल स्वभाव लिंब आदि का है माधुर्य स्वभा स्वभाव का अर्थ कहते सहजा धर्म विशेषा सहजा सहजात तो साथ में जब गुड़ा बना उस समय मीठा उसमें रहता है या बाद में आता है पहले नहीं उसी समय जब गुड़ा बनेगा पहले मिठा आ गया उसके बाद गुड़ा बनेगा पहले कैसे हुआ जो गुड़ा बनता है उसी समय मिठा रहता है या बाद में आता है उसी समय आता है पहले नहीं पहले मिठा आ जाएगा उसके बाद गुड़ा बनेगा उसी समय मिठा रहता है सहजे सहजात साथ में रहने वाले धर्म विशा से ये साम ते माधुर्यादि स्वभाव माधुर्यादि स्वभाव कौन हो गये गुड़ादे गुड़ादि हो गये माधुर्यादि स्वभाव बहुबरी समास गुड़ा आदि निकला माधुर्यादे स्वभाव ये शाम अन्यत्र अन्यत्र अपने अन्यत्रुणों को अर्पण करते हैं अन्यत्र कहाँ स्वसंश्रिष्ट पदार्थु स्वसंश्रिष्ट संश्रिष्ट हो तो संबद्ध अपने से संयुक्त वस्तु पदार्थ में ही अपने गुणों को देते हैं और अन्य तो कोई रखेंगे सतु गुड़ा यहाँ रखेंगे सब तो मीठा हो जाएगा गुड़े से स्वसंश्रिष्ट पदार्थ अपने गुण में संश्रिष्ट जो पदार्थ चरण का दिशा में लगाया में मिला दिया मीठा हो जाएगा चरण आदि सु स्वगुणाण स्वगुणा मधुर्यादीन अर्पयती देखो स्वगुण अर्पयती ये विग्रह स्वगुण अर्पयती स्वगुणापिण स्व अपने गुणों को अर्पण करते हैं मधुर्यादी गुण को अर्पण करते स्वगुणारपिण तेषा स्वगुणापिणाम तदर्पण पिछा नो स्वस्म का स्वस्व गुणादी स्वरूप अपने स्वरूप में तदर्पण की अपेक्षा मधुरियादी के अर्पण की अपेक्षा है तेजा अर्पणे संपादन करने के लिए अपेक्षा आकांक्षा नहीं है कोई कोई दूसरे दे ऐसा अपेक्षा नहीं हैचि संपादनीय रूप नो नए विद्य अपेक्षा नहीं है कि अर्पक ना कोई अर्पक ही नहीं जो मधुरदि स्वभाव है गुड़ादि हो उनको माधुर्य देने के अन्य कोई है ही नहीं गुड़ादीना माधुर् आदि प्रथम वस्तु अंतर तो नास्ति गुड़ा में माधुर्य देने के लिए दूसरे वस्तु नहीं है अर्थात क्या हुआ जैसे स्वयं मधुर है मधुर है गुड़ वो अन्य कोई मधुर अर्पण करने की आवश्यकता है ठीक इसी प्रकार आत्मा अनुभव रूप है अन्य अनुभव की आवश्यकता है उस समय अनुभव अनुभवता लेने के लिए स्वयं अनुभव रूप अन्य अनुभव की अपेक्षा ही नहीं घट पटादी स्वयं अनुभव रूप इसकी सिद्धि होगी अन्य अनुभव हो से ही सिद्धि होगी अन्य अनुभव से घट की सिद्धि होगी घट जड़े अनुभव स्वयं सिद्ध है उसकी सिद्धि के लिए अन्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है ओमारेक्ष फलित सहति सदृष्ट दिष्टान सहति सदृष्ट क्या तेन सहेतीलुगे समेत सपुत्र दृष्ट सहेती क्या सूत्र तेना सहेल्युगे बहुग्री दृष्टान के साथ निष्पन्न जो हुआ कहते हैं अर्पका तत्स्वभाताू तथा बोधात्मा यते बोधात्मा यदि में अर्पकांतर कोई है नहीं अर्पकांतर अर्पका राहित्य भी। अन्य कोई अर्पक नहीं होने पर भी गुड़ को मधुर करने के लिए दूसरा कोई अर्पक नहीं है नहीं होगा तो गुड़ मीठा लगेगा अस्त शाम तो स्वभावता अन्य अर्पक नहीं होने पर भी ए शाम ऐसा मतलब गुड़ादीना तत्स्वभावता अस्था मधुर स्वभाव हे दूसरे अर्पक कोई नहीं होने पर भी गुड़ा में मधुर स्वभाव हे तत्वता अस्ती अन्य अर्पक का नहीं होने पर भी तत्वता गुड़ादी में है इसी प्रकार तथा उसी प्रकार महाूत अनु अनुभवस्य अनुभव आत्मा में अन्व्य महाभूत अनुभव रूप आत्मा में अनुभव तो नहीं रहे अनुभव विषय तो नहीं रहे अनुभव रूप आत्मा में अनुभव विषय तो नहीं हो जैसे गुड़ा में कोई अर्पकांतर नहीं होने पर भी गुड़ा मीठा है इसी प्रकार अनुभव में अनुभव विषय तो नहीं होने पर भी स्वयं सिद्ध है बोधात्मा तो नहीं है ते बोध रूप रहेगा अन्य अनुभव के विषय नहीं होने पर भी स्वयं बोध रूप ज्ञान रूप अनुभव रूप है नहीं बोध रूप ज्ञान है अनुभव रूप आत्मा नहीं नही बोध स्वरूप तो रहेगा अन्य ज्ञान के विषय तो नहीं होने पर भी बोध है है ठीक देखो आदि समर्पक वस्तु आदि धर्म को अर्पण करने वाले अन्य वस्तु गुड़ा आदि के लिए अन्य वस्तु माधुर्य आदि देने के लिए नहीं होने पर शाम क्या पाठे ऐ मतलब गुड़ा आदि मधुरियाद स्वभाव यथा विद्य गुण मधुर हे अने कोई मधुरादर्पक नो नी गुण मधुर हे मधुरियादिस्वभाव यं काया तथा भूत एव इस प्रकार आत्मनोपुव विषय तो मूत आत्मा में अनुभव विषय तो नहीं हो अता तो होते अनुभव स्वयं रूपे अनुभव के विषय नहीं हो किंतु स्वयं अनुभव रूप है अनुभव रूप होने से वो सिद्ध है इसलिए उसकी सिद्धि के लिए अन्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है यह शंका हुई थी पंच से विलक्षण होनी चाहिए यदि अनुभूति नहीं होती तो आत्मा नहीं है ये कहा पंच कोष का अनुभव जिससे होता है वो अनुभव रूप ही आत्मा है उसमें अनुभव विषय तो नहीं होने पर भी स्वयं अनुभव रूप है स्वयं अनुभव रूप होने से अनुभव विषयत्व की अपेक्षा ही नहीं जैसे गुण में स्वयं माधुर्य स्वभाव होने से अन्य अर्पक की अपेक्षा नहीं है अन्य कोई अर्पण करने वाले वस्तु है ही नहीं ठीक इसी प्रकार अनुभव रूप आत्मा है उसमें अन्य अनुभव की अपेक्षा नहीं है अन्य कोई अनुभव नहीं जिसका विषय अनुभव हो इसलिए स्वयं अनुभव रूप होने से उसकी सिद्धि सिद्ध है अन्य अनुभव के बिना ही सिद्ध है स्वयं प्रकाश है ओ उक्ता अर्थ है उक्तार्थे माह इस विषय में प्रमाण कहते हैं अनुभव रूप आत्मा है इसमें अनुभव विषय तो नहीं होने पर भी स्वयं सिद्ध है इसमें प्रमाण कहते हैं स्वय ज्योतिर्भव पुरस्तेखिला तमेवत तद्भा भाष्यते जगत् स्वयं ज्योतिर्भवती आत्मा पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशातर विना स्वयं मान होते अन्य को प्रकाश करते हैं उनको प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं ये आत्मा स्वयं प्रकाश है अस्मात भासते। अस्मात अखिलात अखिलात, भासते। जितने सभी वस्तु है जगते, उनके पहले ही भान होता है अस्मात्त पुरो भाषते अस्मात्न गृहमान सारा जगत है अखिल समस्त समस्त वस्तु के पहले ही भान होता है अनुभव रूप वो अनुभव रूप यदि भान नहीं आत्मा अनुभव रूप का भान नहीं हो तो जगत को कौन देखेगा जगत के भान होने के पहले ही ये भान होता है अस्मात पुरह पहले भान होता है आत्मरूप प्रकाश श्रुति कहती तमेव भान्तम तुम सर्वम तमेव भान्तम अनु अन्य उसके प्रकाश होने पर ही सब कुछ पीछे प्रकाशित तो होते स्वयं यदि आत्मा प्रकाश रूप नहीं होगा तो अन्य का प्रकाश नहीं होगा वो प्रकाश रूप होने से ही सब का प्रकाश होता है तदभाषा जगत भाष्य थे तदभाषा तृतीयांत भाष सकारांत है उसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है आत्मरूप प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है ये स्वयं प्रकाश है यहाँ प्रकाश शब्द का अर्थ आलोकन ही है ज्ञान रूप चिद रूप ज्ञान है ज्ञान रूप प्रकाश से सबका जगत का प्रकाश होगा स्वयं यदि ज्ञान रूप नहीं हो जगत का प्रकाश किसके द्वारा होगा उसके प्रकाश से ही जगत प्रकाशित होता है उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं स्वयं ज्ञान रूप चिद रूप है स्वयं प्रकाश है ठीक है में बृहदारण्य के श्रुति वाक्य का उदाहरण दिया अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती स्वपनावस्था को विचार करके ये स्वयं ज्योति है सपनावस्था में पुरुष व्यवहार करता है चलता फिरता है जो कुछ व्यवहार करता है उसमें चंद्र सूर्य आदि कोई प्रकाश नहीं है कोई भी प्रकाश नहीं मान रूप स्वयं मानना भी, भी विषय बन गया नहीं होने पर भी व्यवहार होता है किस प्रकार से वही प्रकाश कहते स्वयं प्रकाश आत्मा ही या स्वयं प्रकाश आत्मा ही है जिसके प्रकाश से व्यवहार होता है अत्र पुरुष स्वयं प्रकाश होता है अस्मा सर्वसाध पुरतः सुविभा नृसिह उत्तरतापन उपनिषद है सबके पहले भान होता प्रकाश है प्रकाश ये अस, जितने सब प्रपंच दिखता है ये सब कुछ प्रकाशित तो होते है। सब जगत के पहले ही आत्मा प्रकाशित तो है तमेव भ अनुभावम वो प्रकाशित तो होने पर ही सब पीछे अनुभति अनुभा अनुपश्चात भाति सर्वम भाति उसके प्रकाश के पीछे सर्वम भाति वो प्रकाशित होने से आत्मा सर्व अनुका पश्चात भाति पीछे भान होता है भाषा तस्वीर विभाति तस्य आत्मा के भाषा प्रकाश से इदम सर्व विभाति ये सब कुछ विशेषण भान होता है आत्मे के प्रकाश से ये सब इत्यादि श्रोत आत्मन स्वप्रकाशत्व बोधयती ऐसे श्रोत बहुत है जो आत्मा में स्वप्रकाशत्व को बोधन कराते ज्ञान कराते हैं आत्मा स्वप्रकाश है अन्य प्रकाशिक आवश्यकता नहीं अन्य प्रकाश की बिना ही स्वयं प्रकाशमान है इसलिए अनुभव रूप आत्मा का अनुभव की आवश्यकता नहीं अन्य प्रकाशी की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाशमान है यदि आत्मा स्वयं प्रकाशमान नहीं हो तो शायद जगत का भी प्रकाश नहीं होगा जगत प्रकाश होता है आत्म रूप प्रकाश से कभी कोई संशय नहीं करता मैं हूं अथवा नहीं हूं संशय होता कभी अंधकार में रात में बैठ करके देखो मैं हूँ अथवा नहीं हूँ संशय होता कभी कभी ब्रह्म होता मैं नहीं हूँ ऐसा होता है पूरा मैं पहले आत्मा अपने निश्चय है उसके बाद प्रमाण के द्वारा घटपटादी निश्चय करना घटपटादि निश्चय होगा प्रमाण के द्वारा अन्य का प्रकाश होगा अनुभव रूप से अपने अनुभव में अनुभव अन्य की आवश्यकता नहीं उसमें कोई प्रमाणिक आवश्यकता है मैं हूँ निश्चय के लिए कोई प्रमाणिक आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश मान है गृह धारणी के में एक वाक्य है, है ये आज्ञा बढ़ के अपने पत्र मैत्री ऐसी उपदेश करते हैं यह न इधम सर्वम भी जाना इधम सर्व जिससे लोग जानता है जिस आत्म चैतन्य ऐसी सबको जानता है तम के नीजानी आता तम आत्म चैतन्य को किससे जाने जिसके द्वारा मनुष्य आदि ये सबको जानते हैं उसे आत्मचैतन्य को किससे जाने आत्मचैतन्य से सब को प्रकाश सबका प्रकाश होता है उसका प्रकाश किससे होगा किसके द्वारा उसको जाने कोई भी उसको प्रकाश करने के लिए है ही नहीं उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं उसको किससे जाने विज्ञान तारम अरे कहते अरे मैत्री विज्ञान तारम कहन वो तो सबका विज्ञाता है सबका प्रकाश है उसको किससे जाने किसके प्रकाश करे किसके द्वारा और सबका प्रकाश है कि उसको किसके द्वारा प्रकाश करे सामान्य सूर्य है अन्य वस्तु को प्रकाश करने वाला सूर्य सूर्य को देखने के लिए क्या टॉर्च जरूरत तो पड़ता है मैच जरूरत तो पड़ता है सूर्य को प्रकाश करने के लिए आपके पास प्रकाश नहीं और सूर्य चंद्र को प्रकाश करने वाला ही आत्मा है आत्मा सूर्य चंद्र को प्रकाश देने वाले तो आत्मा को प्रकाश करने के लिए क्या प्रकाश होगा कोई प्रकाश नहीं है स्वयं ही उसको किससे जाने आत्मा किसी के द्वारा प्रकाशित तो नहीं होता है सबका प्रकाशक है वो तो स्वयं विज्ञान तारम अरे के नीजा वो सबका प्रकाशक है उसको किससे प्रकाश करें यदि वाक्यम अर्थता पठती ये तो स्त्रुति वाक्य है इसको श्लोक करके अर्थ से पढ़ते हैं आचार्य ये नेदं जानते सर्वते ने ने शक्तं शक्तं जानते के जानता विज्ञाता विद्या छक् वेदे शक्तं साधन सा इदम् सर्वं न जानते जानीते जानाते जानते बहुवचन है इदम् सर्वं ये जानते करता हो जाएगा पुरुष पुरुषाह जिसके द्वारा ये सब को जानते हैं तं केन न्य जानता हम उसको किस अन्य से जाने जिसके द्वारा ये सब सबको लोग जानते हैं उसे आत्म को किस अन्य से जाने विज्ञातारम क्या किससे प्रकाशक प्रकाश करे सबका प्रकाशक आत्मा है उसको किससे प्रकाश करे विज्ञातरम अनुभव रूप आत्मा सबका विज्ञानता प्रकाशक है जो सबका प्रकाशक है वो विज्ञातारम के न्या किस से जान किस साधन से जो साधन है चक्षुराद इंद्रिय है जानने के लिए वो साधन समर्थ किसमें शक्तम सक्तम वेद्य तो साधनम साधन वेद्य सकम ज्ञ वस्तु घटपटादि में ही साधन समर्थ है प्रकाश करने के लिए इंद्रिय समर्थ है ज्ञाता को प्रकाश करने के लिए इंद्रिय समर्थ नहीं इंद्रिय समर्थ है वेद्य ज्ञटपटाद विषय घटपटादि को प्रकाश करने के लिए साधन इंद्रिया समर्थ <S hora> है किस प्रकाश करने के लिए ज्ञ वस्तु को ज्ञानता को प्रकाश करने के लिए इंद्रिया सामर्थ्य नहीं है इंद्रिय के द्वारा ज्ञानता का ज्ञान नहीं होता है सब का प्रकाश है आत्मा उसको प्रकाश करने के लिए इंद्र का सामर्थ्य नहीं इंद्रिय का सामर्थ्य विषय को प्रकाश करने के लिए ठीक है मैं देखो ये न इधम जानते सर्वम यह न कहा किससे यह न साखी चैतन्य रूप है आत्मा ही साखी चैतन्य रूप सब का ही इधम सर्वम सर्व से किसको लेना दृश्य जातम दृश्य है ज्ञ दृश्य जातम मतलब ज्ञ पदार्थ केवल चक्षु से दिखता है ये नहीं ज्ञान का विषय को दृश्य कहते हैं दृश्य जातम जाते दृश्य वर्ग समुदाय जानते जानते हैं उसका है, है प्राणी न जीव सब जानते है तम साक्षीण आत्मा साक्षी, साक्षी रूप आत्मा को अन्य नाम अन्य साक्षी से भी न साक्ष है एक साक्षी और बाकी साक्ष्य इदम शरीरम कौनते क्षेत्र व्यतीतम प्रा क्षेत्र इसको जानने वाले क्षेत्र हैं एक ही प्रकाशक ही बाकी सब गेह क्षेत्र है एक साक्षी है और सब साक्षी है गेह पदार्थों की साक्ष्य साक्षी से भी न क्या रहेगा साक्ष्य रहेगा और के न साक्ष जड़े न जितने जड़े साक्ष प्रकाशक जो चिदभाष्य चिद ज्ञान का विषय होते हैं सब जड़े है। साक्ष्य में से सब जितने साक्ष्य पदार्थ सब जड़े तो जड़े के द्वारा चेतना साक्षी को कौन प्रकाश करेगा जड़े न हम कैसे प्रकाश होगा जानता अब में अवगत हो किससे जाने? अशै वाक्य से तात्पर्य आह इस वाक्य का तात्पर्य है विज्ञान तारम दृश्य जातर से ज्ञातारम विज्ञात मतलब ज्ञाता किसका दृश्य वर्ग का जितने दृश्य पदार्थ सब को प्रकाश करने वाला आत्मा है उसको केन विद्या कौन रहेगा किस गेय पदार्थ से जाने ज्ञानता को बीजायाद विद्या प्रश्न नहीं आक्षेप है किससे जाने अर्थात तो न के नी जान आती जो दृग रूप आत्मा है उसको किसी दृश्य पदार्थ से कोई नहीं जान सकता है दृश्य उसको प्रकाश नहीं कर सकता दृश्य कैसे प्रकाश करेगा शंका करते ना, मनसा ज्ञान नाय के लोग मानते हैं मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो आत्मा का प्रत्यक्ष मन से हो जाएगा मनसा ज्ञान से जान लेंगे जान लेगा इतना क्या है जितने साधन है इंद्रिय प्रकाश करेंगे किसको वेद्य को ज्ञानता को नहीं साधनंतु ज्ञान साधनंतु मन वेद्य ज्ञानतव्य विषय सक्तम का समर्थम न तो ज्ञानतरी आत्मा नी साधन है ज्ञान साधना साधना तो बहुत है यहाँ ज्ञान का विषय चल रहा है विचार इसलिए साधन मतलब लेना ज्ञान साधना ज्ञान का साधन मनो इंद्रिय वेद्य विषय में समर्थ है वेद्य मतलब ज्ञानतव्य विषय ज्ञातव्य विषय ज्ञान विषय घटपट आदि उसको जानने के लिए सक्त का समर्थ है न तो ज्ञानतरी जो ज्ञात आत्मा उसको जानने के लिए मनो समर्थ नहीं है नहीं वाचा न मनसा इत्यादि श्रोते है स्पष्ट कहती शब्द के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा मन के द्वारा भी नहीं होगा नहीं वो बाचा न मनसा मन से कोई नहीं जान सकता है मन का विषय नहीं है इसलिए मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा मन के द्वारा जो ज्ञान होगा वो तो जड़ ही होगा ये आत्मा प्रकाश रूप है मन का भी प्रकाशक है मन का भी साक्षी है मन है दृश्य दृश्य मन जड़ है जड़ के द्वारा दीर्घ रूप आत्मा का प्रकाश नहीं होता है स्वस्या यदि स्वयं ज्ञेय कहेंगे आत्मा स्वयं ज्ञाता हो, तो हो। और स्वयं ही आत्मा ज्ञेय हो और ज्ञाता हो ज्ञान के विषय और ज्ञाता ज्ञेय होता है कर्म घटम जाना घट गया कर्म ज्ञान का कर्म और जानने वाला होता है कर्ता कर्ता से कर्म भिन्न होता है कर्म होता है घट जानने वाला होता है चैत्र आदि चैत्र ग्रामम ग ग्राम होता है कर्म चैत्र होता है कर्ता कहीं एक कर्म हो और कर्ता भी हो एक क्रिया का नहीं होता है एक में कर्तृत्व तो और कर्म तो दोनों नहीं होता है जिसमें कर्म तो ग्राम में उसमें कर्तृत्व तो नहीं जो करता है चैत्र वो कर्म नहीं चैत्र चैत्रम में गचत होगा ग्राम हो, ग्राम ग होता है नहीं होता है अहम घटम जाना घटम घटम जहाते ऐसा नहीं होता है इसलिए स्वस्थापी गेते बहुत कहते हैं स्वयं प्रकाश का अर्थ करते है हमारे तो स्वयं प्रकाश का दिमाग अपने को स्वयं प्रकाश्य का प्रकाश का कर्म प्रकाशक है प्रकाश का कर्ता एक प्रकाश रूप ज्ञान का कर्ता और कर्म दोनों स्वयं ही आत्मा ऐसा नहीं होगा एक क्रिया का प्रकाशात्मक क्रिया का कर्तृत्व और कर्म तो दोनों आत्मा में प्रकाश में नहीं है स्वीत कर्म कर्तृत्व विरुद्ध आच कर्म तो और कर्तृत्व का विरुद्ध होता है इसे स्वयं प्रकाश नहीं अपने द्वारा स्वयं प्रकाश का अर्थ नहीं स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है अभी तो स्वयं प्रकाश का अर्थ है अन्य प्रकाश के बिना ही स्वयं प्रकाशमान है तं जानते विद्यात् विद्यादेन विद्या साधन केशवं पुनः पुनः केशव पादरायण रोद्रभाष वंदे भगवतने व्यादेहाय नमः नम शाति शांति शांति